ओम नमो भगवते वा सुदेवाय श्रीमद्भागवत महापुराण दसमस्क उत्तराध पचाशतम्याय जरासंध से युद्ध और द्वारका पुरी का निर्माण श्रीशुकवाच अस्ति प्राप्तिश कंस्य महिष्यो भरतर्षभ मृते भरतरी दुखा पितुर्गृहान श्री सुखदेव जी कहते हैं भरत वंश शिरोमणि परीक्षित कंस की दो रानिया थी अस्ति और प्राप्ति पति की मृत्यु से उन्हें बड़ा दुख हुआ और वे अपने पिता की राजधानी में चली गई पित्रे मगधराजा जरासंधा दुखते वेदयाचक्र तो सर्व आत्म वैधभ्य उन दोनों का पिता था मगधराज जरासंध उससे उन्होंने बड़े दुख के साथ अपने विधवा होने के कारणों का वर्णन किया चक्रे परम परिचित यह अप्रिय समाचार सुनकर पहले तो जरासंध को बड़ा शोक हुआ परंतु पीछे वह क्रोध से तिलमिला उठा उसने यह निश्चय करके कि मैं पृथ्वी पर एक भी यदुवंशी नहीं रहने दूंगा युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की मथुरा निरुण सर्वतो दिशम और तेईस अक्षौड़ी सेना के साथ यदुवंशियों की राजधानी मथुरा को चारों ओर से घेर लिया निरीक्ष तदबल कृष्ण उद्वेलम इव सागरम स्वपुरम तेन संरुद्धम च भयाकुलं भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि जरासंध की सेना क्या है उमड़ता हुआ समुद्र है उन्होंने यह भी देखा कि उसने चारों ओर से हमारी राजधानी घेर ली है और हमारे स्वजन तथा पूर्वासी भयभीत हो रहे हैं चिंतया मस भगवान हरि कारण मानुष तदेश काला अनुगुणम स्वावतार प्रयोजनम भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही मनुष्य का सावेश धारण किए हुए हैं अब उन्होंने विचार किया कि मेरे अवतार का क्या प्रयोजन है और इस समय इस स्थान पर मुझे क्या करना चाहिए हनुस्यामे हनुष्या उन्होंने सोचा यह बड़ा अच्छा हुआ कि माघराज जरासंध ने अपने अधीनस्थ नरपतियों की पैदल घुड़सवार रथे और हाथियों से युक्त कई अक्षौड़ी सेना इकट्ठी कर ली है संख्यातम स्वर रथ कुंजरे मागदस्तु नो भूय करता बलोद्यम यह सब तो पृथ्वी का भार ही जुटकर मेरे पास आ पहुँचा है मैं इसका नाश करूंगा परंतु अभी मगधराज जरासंध को नहीं मारना चाहिए क्योंकि वह जीवित रहेगा तो फिर से असुरो की सी सेना इकट्ठित कर लाएगा ए तदर्थो अवतारो यम भू भार भरणा संरक्षणा साधु नाम कृतोल विधाय मेरे अवतार का यही प्रयोजन है कि मैं पृथ्वी का बोझ हल्का कर दूं, साधु सज्जनों की रक्षा करूं और दुष्ट दुर्जनों का संहार अन्योपी धर्म रक्षा विराप काले प्रभुवत समय समय पर धर्म रक्षा के लिए और बढ़ते हुए अधर्म को रोकने के लिए मैं और भी अनेकों शरीर ग्रहण करता हूं एवं ध्यायति गोविंद आकाश आकाशाच रथाह परिचद परीक्षित भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि आकाश से सूर्य के समान चमकते हुए दो रथ आ पहुंचे उनमें युद्ध की सारी सामग्रियां सुसज्जित थी और दो सारथी उन्हें हांक रहे थे। सार्थी हाँ संकर्षण इसी समय भगवान के दिव्य और सनातन आयुध भी अपने आप वहां आकर उपस्थित हो गए उन्हें देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम जी से कहा व्यसन प्राप्त प्रभो ये सती प्रभो आया तो दहितान्याय भाई जी आप बड़े शक्तिशाली हैं इस समय जो यदुवंशी आपको ही अपना स्वामी और रक्षक मानते हैं जो आपसे ही सनाथ है उन पर बहुत भारी विपत्ति आ पड़ी है देखिए यह आपका रथ है और आपके प्यारे आयुध हल मुसल भी आप पहुंचे हैं जन्म साधुना भी सरम के अब आप इस रथ पर सवार होकर शत्रु सेना का संहार कीजिए और अपने स्वजनों को इस विपत्ति से बचाइए भगवान साधुओं का कल्याण करने के लिए ही हम दोनों ने अवतार ग्रहण किया है तमत दास दंशित रचनौ पुरात निर्जग मतु स्वायु बलेनाल पीयसावृतौ शंखम धत्मिर हरिदारुक सारथी अदह अब आप यह सेना पृथ्वी का यह विपुल भार नष्ट कीजिए भगवान और बलराम जी ने यह सलाह करके कवच धारण किए और रथ पर सवार होकर वे मथुरा से निकले उस समय दोनों भाई अपने अपने आयुध लिए हुए थे और छोटी सी सेना उनके साथ साथ चल रही थी श्री कृष्ण का रथ हाँक रहा था दारुक पुरी से बाहर निकलकर उन्होंने अपना पांच जन्य शंख बजाया ततो भूत परसेन्या नाम सवे पथो पर सैनिया हे कृष्ण पुर साधम न तवया मे बाले नैके के न लज्जया गुप्ते नहीं क्वया मंद न याहि उनके संघ की भयंकर ध्वनि सुनकर शत्रु पक्ष की सेना के वीरों का हृदय डर के मारे थर्रा उठा उन्हें देखकर मगधराज जरासंध ने कहा पुरुष कृष्ण तू तो अभी निरा बच्चा है अकेले तेरे साथ लड़ने में मुझे लाज लग रही है इतने दिनों तक तू न जाने कहा छिपक छिपा फिरता था मंद तू तो अपने मामा का हत्यारा है इसलिए मैं तेरे साथ नहीं लड़ सकता जा मेरे सामने से भाग जा राम यदि यदि बलराम तेरे में यह शद्धा हो कि युद्ध में मरने पर स्वर्ग मिलता है तो तू आ हिम्मत बांध कर मुझसे लड़ मेरे बाणों से छिन्न भिन्न हुए शरीर को यहाँ छोड़कर स्वर्ग में जा अथवा यदि तुझ में शक्ति हो तो मुझे ही मार डाल श्री भगवान वाच न वैसुरा वि दर्शयते व पौरुषम न गृहणी वो वचो राज्य मुशत भगवान श्री कृष्ण ने कहा मगधराज जो सूरवीर होते हैं वे तुम्हारी तरह डिंग नहीं हाँगते वे तो अपना बल बलुष ही दिखलाते हैं देखो अब तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सिर पर नाच रही है तुम वैसे ही अकबक कर रहे हो जैसे मरने के समय कोई सन्निपात का रोगी करे बकलो, मैं तुम्हारी बात पर ध्यान नहीं देता जरा सुतस्ताविश्रित माधव महाबलि योत सजाज सारे भ्रेणु श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जैसे वायु बादलों से सूर्य को और धुएं से आग को ढक लेती है किंतु वास्तव में वे ढकते नहीं उनका प्रकाश फिर फैलता ही है वैसे ही मगधराज जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम के सामने आकर अपनी बहुत बड़ी बलवान और अपार सेना के द्वारा उन्हें चारों ओर से घेर लिया यहाँ तक कि उनकी सेना रथ ध्वजा घोड़ों और सारथियों का दिखना भी बंद हो गया ताल तो तो राम योर चिया हर्य गोपुरम मथुरापुरी की स्त्री अपने महलों की अटारियों छज्जों और फाटकों पर चढ़कर युद्ध का कौतुक देख रही थी जब उन्होंने देखा कि युद्ध में भगवान श्री कृष्ण की गरुण चिन्ह से चिन्हित और बलराम जी की ताल चिन्ह से चिन्हित ध्वजा वाले रथ नहीं दिख रहे हैं तब वे शोक के आवेग से मूर्चित हो गए। हरे पराणी कपयो मुचाम हो। शिले मुखा तुलवणम वर्ष पीड़ितम स्वैन्य मालोक्य सुरा सुरा अर्चितम फर्ज यम जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि शत्रु सेना के वीर हमारी सेना पर इस प्रकार बाणों की वर्षा कर रहे हैं मानो बादल पानी की अनगिनत बूंदें बरसा रहे हों और हमारी सेना उससे अत्यंत पीड़ित व्यथित हो रही है तब उन्होंने अपने देवता और असुर दोनों से सम्मानित सार्गन का अटंकार किया थान चक्रम। इसके बाद वे तरकस में से बाण निकालने उन्हें धनुष पर चढ़ाने और धनुष की डोरी खींचकर कर झुंड के झुंड छोड़ने लगे उस समय उनका वह धनुष इतनी फुर्ती से घूम रहा था मानो कोई बड़े बेग से अलात चक्र लुकारी घुमा रहा हो जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जरा की चंतुरंगी हाथी घोड़े रथ और पैदल सेना का संहार करने लगे निर्भिन्न कुंभा करिणो निपे तो अनेको स्वा सर्वे हता नायका रुकंधरा इससे बौछार से, से अनेकों घोडों के सिर धड़ से अलग हो गए घोड़े ध्वजा सारथे और रथियों के नष्ट हो जाने से बहुत से रथ बेकाम हो गए पैदल सेना की बाहें जाघ और सिर आदि अंग प्रत्यंग कट कट कर गिर पड़े संवाज प्रसूता पुरुष शेष कच्छपात पद्रहा उस युद्ध में अपार तेजस्वी भगवान बलराम जी ने अपने मूसल की चोट से बहुत से मत वाले शत्रुओं को मार मार कर उनके अंग प्रत्यंग से निकले हुए खून की सैकड़ों नदियां बहा दी करोर मीना नरकेश सहबला धनुष्तरंगा युद्ध गुल अछूरी का वर्त भयान का महा मणिप्रवे का भरणात्मक तरका प्रवर्ति वहां करी परस्पर विदग्न तारीसल न दुर्मदा संकर्ष न कहीं मनुष्य कट रहे हैं तो कहीं हाथी और घोड़े छटपटा रहे हैं उन नदियों में मनुष्यों की भुजाएं सांप के समान जान पड़ती और सिर इस प्रकार मालूम पड़ते मानो कछुओं की भीड़ लग गई हो मरे हुए हाथी दीप जैसे और और ग्राहों के समान जान पड़ते हाथ जंघे मछलियों की तरह मनुष्यों के केस, सेवार के समान धनुष तरंगों की भांति और अस्त्र शस्त्र लता एवं तिनकों के समान जान पड़ते ढाले ऐसी मालूम पड़ती मानो भयानक भवर हो बहुमूल्य मड़िया और आभूषण पत्थर के रोणों तथा कंकड़ों के समान बह जा रहे थे उन नदियों को देखकर कायर पुरुष डर रहे थे और वीरों का आपस में खूब उत्साह बढ़ रहा था बलम तदंगाणव दुर्ग भैरवम दुरंत पारम मगधेन्द्र प्रणीतम वसुदेव पुत्र परीक्षित जरा संध की वह सेना समुद्र के समान दुर्गम भयावह और बड़ी कठिनाई से जीतने योग्य थी परंतु भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने थोड़े ही समय में उसे नष्ट कर डाला वे सारे जगत के स्वामी हैं, उनके लिए एक सेना का नाश कर देना केवल खिलवाड़ ही तो है स्थितोदीया नक्ष निग्रह तथा परीक्षित भगवान के गुण अनंत हैं वे खेल खेल में ही तीनों लोकों की उत्पत्ति स्थिति और संहार करते हैं उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है कि वे शत्रुओं की सेना का इस प्रकार बात की बात में सत्यानाश कर दे तथापि जब वे मनुष्य का सा धारण करके मनुष्य की सी लीला करते हैं तब उसका भी वर्णन किया ही जाता है जग्राहरथम रामो जरासंधम महाबलम अता वशिष्टा सिंह सिंह इस प्रकार जरासंध की सारी सेना मारी गई रथ भी टूट गया शरीर में केवल प्राण बाकी रहे तब भगवान श्री बलराम जी ने जैसे एक सिंह दूसरे सिंह को पकड़ लेता है वैसे ही बलपूर्वक महाबली जरासंध को पकड़ लिया